श्री गर्ग संहिता गोलोकखंड सोलहवा अध्याय भांडीर वन में नंद जी के द्वारा श्री राधा जी की स्थिति श्री राधा और श्री कृष्ण का ब्रह्मा जी के द्वारा विवाह ब्रह्मा जी के द्वारा श्री कृष्ण का स्तवन तथा नव दंपत्ति की मधुर लीलाएँ श्री नारद जी कहते हैं राजन एक दिन नंद जी अपने नंदन को अंक में लेकर लाल लड़ाते हुए और गौ चराते हुए खिर खिरक के पास से बहुत दूर निकल गए धीरे धीरे भांडिर वन जा पहुँचे जो कालिंदी नीर का स्पर्श करके बहने वाली तीरवर्ती शीतल समीर के झोंकों से कंपित हो रहा था थोड़ी ही देर में श्री कृष्ण की इच्छा से वायु का वेग अत्यंत प्रखर उठा आकाश मेघों की घटा से आच्छादित हो गया तमाल और कदम वृक्षों के पल्लव टूट टूट कर गिरने उड़ने और अत्यंत भय का उत्पादन करने लगे उस समय महान अंधकार छा गया नंद नंदन रोने लगे पिता की गोद में बहुत भयभीत दिखाई देने लगे नंद को भी भय हो गया वे शिशु को गोद में लिए परमेश्वर श्री हरि की शरण में गए उसी क्षण करोड़ों सूर्यों के समूह की सी दिव्य दिप्ति उदित हुई जो सम्पूर्ण दिशाओं में व्याप्त थी वह क्रमशः निकट आती सी जान पड़ी उस दीप्ति राशि के भीतर नौ नंदों के राजा ने वृजभानी श्री राधा को देखा वे करोड़ों चंद्रमंडलों की कांति धारण किए हुए थी उनके श्री अंगों पर आदि वर्ण नील रंग के सुंदर वस्त्र शोभा पा रहे थे चरण प्रांत में मंजिरों की धीर ध्वनि से युक्त नुपुरों का अत्यंत मधुर शब्द हो रहा था उस शब्द में कांचिकलाप और कंकड़ों की झनकार भी मिली थी रत्नमय हार मुद्रिका और बाजूबंदों की प्रभा से वे और भी उत्पाशित हो रही थी नाक में मोती की भुलाक और नगभे सर की अपूर्व शोभा हो रही थी कंठ में कंठा सीमंत पर चूड़ा मड़ी और कानों में कुंडल झलमला रहे थे श्री राधा के दिव्यते से अभिभूत हो नंद ने तत्काल उनके सामने मस्तक झुकाया और हाथ जोड़कर कहा राधे ये साक्षात पुरुषोत्तम है और तुम इनकी मुख्य प्राणवल्लभा हो यह गुप्त रहस्य मैं गर्ग जी के मुख से सुनकर जानता हूँ राधे अपने प्राणनाथ को मेरे अंक से ले लो ये बादलों की गर्जना से डर गए हैं इन्होंने लीलावश यहाँ प्रकृति के गुणों को स्वीकार किया है इसीलिए इनके विषय में इस प्रकार भयभीत होने की बात कही गई है देवी मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ तुम इस भूतल पर मेरी यथेष्ट रक्षा करो तुमने कृपा करके ही मुझे दर्शन दिया है वास्तव में तो तुम सब लोगों के लिए दुर्लभ हो तदव कोट्यक समूह दीप्ति आगछति वाचल जसासु बभूवत सामृत भानुपुत्री ददर्श राधाम कॉटींदुबिंबदूतिमादधान नीलांबर सुंदरमादिवर्णम मंजीरधी ध्वनि नुपूराणाबिभ्रती शब्द मतीवुम कांची कला कंकण शिश्रा हारांगुयाद श्रीकंडचूड़ा मणिकुंड तत्तेजसाधर्षित आशु नंदो नावा था पृताजलिशन अयं तो साक्षात्षोत्तमस्व प्रिया मुख्यासी सद्व राधे गुप्त गर्ग मुखी न वेदी गृहाधे निजनाथमका एनम गृह प्राप्त मेघभीत प्रकृत नमाक्ष मथे सर्वजन दुरापा श्री राजा ने कहा नंद जी तुम ठीक कहते हो मेरा दर्शन दुर्लभ ही है आज तुम्हारे भक्ति भाव से प्रसन्न होकर ही मैंने तुम्हें दर्शन दिया है श्री नंद बोले देवी यदि वास्तव में तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो तुम दोनों प्रिया प्रियतम के चरणार्थिंदों में मेरी सुदृढ़ भक्ति बनी रहे साथ ही तुम्हारी भक्ति से भरपूर साधु संतों का संग मुझे सदा मिलता रहे प्रत्येक युग में उन संत महात्माओं के चरणों में मेरा प्रेम बना रहे श्री नारद जी कहते राजन तब तथास्तु कर श्री राधा ने नंद जी की गोद से अपने प्राण नाथ को दोनों हाथों में ले लिया फिर जब नंदराज जी उन्हें प्रणाम करके वहाँ से चले गए तब श्री राधिका जी भांडीर वन में गई पहले गोलोक धाम से जो पृथ्वी देवी इस भूतल पर उतरी थी वे उस समय अपना दिव्य रूप धारण करके प्रकट हुई उक्त धाम में जिस तरह पद्मराग मणि से जटित सुवर्णमयी भूमि शोभा पाती है उसी तरह इस भूतल पर भी ब्रजमंडल में उस दिव्य भूमि का तक्षण अपने सम्पूर्ण रूप से आविर्भाव हो गया वृंदावन कामपूरक दिव्य वृक्षों के साथ अपना दिव्य रूप धारण करके शोभा पाने लगा कलिंदनंदिनी यमुना भी तट पर सुवर्ण निर्मित प्रसादों तथा सुंदर रत्नमय सोपानों से संपन्न हो गई गोवर्धन पर्वत रत्नमय शिलाओं से परिपूर्ण हो गया उसके स्वर्णमय शिखर सब ओर से उद्भासित होने लगे राजन मत भ्रमरों तथा झरणों से शोभित कन्दराओं द्वारा वह पर्वतराज अत्यंत ऊँचे अंग वाले गजराज की भांति सुशोभित हो रहा था उस समय वृंदावन के निकुंज ने भी अपना दिव्य रूप प्रकट किया उसमें सभा भवन प्रांगण तथा दिव्य मंडप शोभा पाने लगे वसंत ऋतु की सारी मधुरमा वहां अभिव्यक्त हो गई मधुपों मयूरों कपोतों तथा कोकिलों के कलरव सुनाई देने लगे निकुंजवर्ती दिव्य मंडपों के शिखर सुवर्ण रत्नादि से खचित कलशों से अलंकृत थे सब और फहराती हुई पताकाएं उनकी शोभा बढ़ाती थी वहां एक सुंदर सरोवर प्रकट हुआ जहां स्वर्ण में सुंदर सरोज खिले हुए थे और उन सरोजों पर बैठी हुई मधुपावलियां उनके मधुर मकरंद का पान कर रही थी दिव्य धाम की शोभा का अवतरण होते ही साक्षात पुरुषोत्तम उत्तम घनश्याम भगवान श्रीकृष्ण किशोरावस्था के अनुरूप दिव्य देह धारण करके श्री राधा के सम्मुख खड़े हो गए उनके श्रीअंगों पर पीताम्बर शोभा पा रहा था कौस्तुभ मणि से विभूषित हो हाथ में वंशी धारण किए वे नंद नंदन राश राश ही हो कामदेवों को मोहित करने लगे उन्होंने हंसते हुए प्रियतमा का हाथ अपने हाथ में थाम लिया और उनके साथ विवाह मंडप में प्रविष्ट हुए उस मंडप में विवाह की सब सामग्री संग्रह करके रखी गई थी मेखला कुशा सप्तमृतिका और जल से भरे कलश आदि उस मंडप की शोभा बढ़ा रहे थे वहीं एक श्रेष्ठ सिंह प्रकट हुआ जिस पर वे दोनों प्रियतम एक दूसरे से सर्ट कर विराजित हो गए और अपने दिव्य शोभा का प्रसार करने लगे वे दोनों एक दूसरे से मीठी मीठी बातें करते हुए मेघ और विद्युत की भांति अपनी प्रभा से उद्दीप्त हो रहे थे उसी समय देवताओं में श्रेष्ठ विधाता भगवान ब्रह्मा आकाश से उतर परमात्मा श्री कृष्ण के सम्मुख आए और उन दोनों के चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़ कमनीय वाणी द्वारा चारों मुखों से मनोहर स्तुति करने लगे श्री ब्रह्मा जी बोले प्रभु आप सबके आदि कारण हैं किंतु आपका कोई आदि अंत नहीं है आप समस्त पुरुषोत्तमों में उत्तम हैं अपने भक्तों पर सदा वात्सल्य भाव रखने वाले और श्रीकृष्ण नाम से विख्यात हैं अगणित ब्रह्मांडों के पालक पति हैं ऐसे आप परात पर प्रभु राधा प्राणवल्लभ श्री चंद्र की मैं शरण लेता हूँ आप गोलोक धाम के अधिनाथ हैं आपकी लीलाओं का कहीं अंत नहीं है आपके साथ ये लीलावती श्री राधा अपने लोक नृत्यधाम में दलित लीलाएँ किया करती हैं जब आप ही वैकुंठनाथ के रूप में विराजमान होते हैं तभी ये विष्वाणुनंदिनी ही लक्ष्मी रूप से आपके साथ सुशोभित होती हैं जब आप श्री रामचंद्र के रूप में भूतल पर अवतीर्ण होते हैं तब ये जनक नंदनी सीता के रूप में आपका सेवन करती हैं आप श्री विष्णु हैं और ये कमल वनवासिनी कमला है जब आप यज्ञ पुरुष का अवतार धारण करते हैं तब ये श्री जी आपके साथ दक्षिणा रूप में निवास करती हैं आप पति शिरोमणि हैं तो ये पत्नियों में प्रधान हैं आप नृसिंह हैं तो ये आपके हृदय में रमा रूप से निवास करती हैं आप ही नरनारायण रूप से रहकर तपस्या करते हैं उस समय आपके साथ ये परम शांति के रूप में विराजमान होती हैं आप जहाँ जिस रूप में रहते हैं वहाँ तदनु रूप देह धारण करके ये छाया की भांति आपके साथ रहती हैं आप ब्रह्म हैं और ये तटस्था प्रकृति आप जब काल रूप से स्थित होते हैं तब इन्हें प्रधान प्रकृति के रूप में जाना जाता है जब आप जगत के अंकुर महान महत्व रूप में स्थित होते हैं तब ये श्री राधा सगुण माया रूप से स्थित होती हैं जब आप मन बुद्धि चित्त और अहंकार इन चारों अंतकरणों के साथ अंतरात्मा रूप से स्थित होते हैं तब ये श्री राधा लक्षणावृत्ति के रूप में विराजमान होती हैं जब आप विराट रूप धारण करते हैं तब ये अखिल भूमंडल में धारणा कहलाती हैं पुरुषोत्तम आपका ही श्याम और गौर द्विविध तेज सर्वत्र विदित है आप गोलोक धाम के अधिपति परात्पर परमेश्वर हैं मैं आपकी शरण लेता हूँ जो इस युगल रूप की उत्तम स्थिति का सदा पाठ करता है वह समस्त धामों में श्रेष्ठ गोलोक धाम में जाता है और इस लोक में भी उसे स्वभावतः सौंदर्य समृद्धि और सिद्धियों की प्राप्ति होती है यद्यपि आप दोनों नित्य दंपति हैं और परस्पर प्रीति से परिपूर्ण रहते हैं पराध पर होते हुए भी एक दूसरे के अनुरूप रूप धारण करके लीला विलास करते हैं तथापि मैं लोक व्यवहार की सिद्धि या लोक संग्रह के लिए आप दोनों की वैवाहिक विधि संपन्न कराऊँगा श्री कृष्ण चंद्र निज वहत्सल स्वयं तो संख्या राधापतिम तां शरण व्रजाम्यहम गोलोकनाथस्तमती बलीतीय धोकली वैकुंठनाथों सेमेव लक्ष्मीस्तय वृषाजाहीं रामचंद्रो जनकात्मजेय भूमो हरे स्व कमेयता यदा तेयम दीदिणा पतिपत्नी मुख्यौ तम नारिहशिमा शीज नाराएणस्व चरेण युक्त तदा शातिर साक्षा छाय जाता चवाट रूप ब्रह्मचेय प्रकृतस्तस्थ कालोजेमा च विधु प्रधानमं महां जदा जगदंगी राधा तदेय सगुणा चयाम यदा यदरात्मा विदतश्चतुर्भ तदा लक्षण यदा विराट देहधरव तदाखिल वा भुविधारणेय श्याम चौरव विदा तस्त साक्षात्षोत्तमोत्तम गोलोकधिपतिमेश परात्परम रम व्रजा्यह सदाठेजोगुस्तव पर कोकर प्रयाति सह सौदर्यसमृद्ध सिद्धि निसर्गत पुनः यदा युवाम प्रेतियुत परात्तावनुप रूप तथा लोकव्यवहार संग्रह विधि विवाह से तो क्या श्री नारद जी कहते राजन इस प्रकार स्थिति करके ब्रह्मा जी ने उठकर कुंड में अग्नि प्रज्ज्वलित की और अग्निदेव के सम्म बैठे हुए उन दोनों प्रिया प्रीतम के वैदिक विधान से पाणी ग्रहण संस्कार की विधि पूरी की यह सब करके ब्रह्मा जी ने खड़े होकर श्रीहरि और राधिका जी से अग्निदेव के साथ परिक्रमाएँ करवाई तदनंतर उन दोनों को प्रणाम करके वेदविधता विधाता ने उन दोनों से साथ मंत्र पढ़वाए उसके बाद श्री कृष्ण के वक्षस्थल पर श्री राधिका का हाथ रखवाकर और श्री कृष्ण का हाथ श्री राधिका के पृष्ठदेश में स्थापित करके विधाता ने उनसे मंत्रों का उच्च स्वर से पाठ करवाया उन्होंने राधा के हाथों से श्री कृष्ण के कंठ में एक केसर युक्त माला पहनाई जिस पर भ्रमर गुंजार कर रहे थे इसी तरह श्री कृष्ण के हाथों से भी भ्रष्माणनंदिनी के गले में माला पहनवा वेदज्ञ ब्रह्मा जी ने उन दोनों से अग्निदेव को प्रणाम करवाया और सुंदर सिंहासन पर उन अभिनव दंपति को बैठाया वे दोनों हाथ जोड़े मौन रहे पितामह ने उन दोनों से पांच मंत्र पढ़वाए और जैसे पिता अपनी पुत्री का सुयोग्य वर के हाथ में दान करता है उसी प्रकार उन्होंने श्री राधा को श्री कृष्ण के हाथ में सौंप दिया राजन उस समय देवताओं ने फूल बरताए और विद्याधरों के साथ देवांगनाओं ने नृत्य किया गंधर्वों विद्याधरों चारणों और किन्नरों ने मधुर स्वर से श्री कृष्ण के लिए सुमंगल गान किया मृदंग वीणा, मुरचंग भेणु शंख नगारे भी तथा करताल आदि बाजे बजने लगे तथा आकाश में खड़े हुए श्रेष्ठ देवताओं ने मंगल शब्द का उच्च स्वर से उच्चारण करते हुए बारंबार बार जय जयकार किया उस अवसर पर श्रीहरि ने विधाता से कहा ब्राह्मण आप अपनी इच्छा के अनुसार दक्षिणा बताइए तब ब्रह्मा जी ने श्रीहरि से इस प्रकार कहा प्रभो मुझे अपने जुगल चरणों की भक्ति ही दक्षिणा के रूप में प्रदान कीजिए श्रीहरि ने तथास्तु कहकर उन्हें अभिष्ट वरदान दे दिया तब ब्रह्मा जी ने श्री राधिका के मंगलमय युगल चरणार बिंदु को दोनों हाथों और मस्तक से बारंबार प्रणाम करके अपने धाम को प्रस्थान किया उस समय प्रणाम करके जाते हुए ब्रह्मा जी के मन में अत्यंत हर्षोल्लास छा रहा था तदनंतर निकुंज भवन में प्रियतमा द्वारा अर्पित दिव्य मनोरम चतुर्विध अन्न परमात्मा श्रीहरि ने हस्ते हस्ते ग्रहण किया और श्री राधा ने भी श्री कृष्ण के हाथों से चतुर्विध अन्न ग्रहण करके उनकी दी हुई पान सुपारी भी खाई भक्ष भोज्य लेह चौष्य ये ही चार प्रकार के अन्न हैं इसके बाद श्री हरि अपने हाथ से प्रिया का हाथ पकड़कर कुंज की ओर चले वे दोनों मधुर आलाप करते तथा वृंदावन यमुना तथा वन की लताओं को देखते हुए आगे बढ़ने लगे सुंदर लता कुंजों और निकुंजों में हंसते और छिपते हुए श्री कृष्ण को शाखा की ओट में देख पीछे से आती हुई श्री राधा ने उनके पीताम्बर का छोर पकड़ लिया श्री राधा भी माधव के कमलोपम हाथों से छूटकर भागी और जुगल चरणों के नुपरों की झनकार प्रकट करती हुई यमुना निकुंज में छिप गई जब श्रीहरि से एक हाथ की दूरी पर रह गई तब पुनः उठकर भाग चली जैसे तमाल सुनहरी लता से और मेघ चपला से सुशोभित होता है तथा जैसे नीलम का महान पर्वत स्वर्णांकित कसौटी से शोभा पाता है उसी प्रकार रमणी श्री राधा से नंदनंदन श्री कृष्ण सुशोभित हो रहे थे रास रंग स्थली के निर्जन प्रदेश में पहुंचकर कर श्रीहरि ने श्री राधा के साथ रास का रथ लेते हुए लीला रमण किया भ्रमणों और मयूरों के कलगुंजन से मुखरित लताओं वाले वृंदावन में वे दूसरे कामदेव की भांति विचर रहे थे परात्मा श्री कृष्ण ने जहां मतवाले भ्रमर गुंजारो करते थे बहुत से झलने तथा सरोवर जिनकी शोभा बढ़ाते थे और जिनमें दीप्तिमती लता वल्लरिया प्रकाश फैलाती थी गोवर्धन के उन कंदराओं में श्री राधा के साथ नृत्य किया तत्पश्चात श्री कृष्ण ने यमुना में प्रवेश करके ब्रजभानुनंदिनी के साथ विहार किया वे यमुना जल में खिले हुए लक्षदल कमल को राधा के हाथ से छीन भाग चले तब श्री राधा ने भी हंसते हंसते उनका पीछा किया और उनका पिताम्बर वंशी तथा वेद की छड़ी अपने अधिकार में कर ली श्रीहरी कहने लगे मेरी बाँसुरी दे दो तब राधा ने उत्तर दिया मेरा कमल लौटा दो तब देवेश्वर श्री कृष्ण ने उन्हें कमल दे दिया फिर राधा ने भी पीताम्बर वंशी और भेद श्रीहरि के हाथ में लौटा दिए इसके बाद फिर यमुना के किनारे उनकी मनोहर लीलाएँ होने लगी तदनंतर भांडीर वन में जाकर ब्रजगोप रत्न श्री नंदनंदन ने अपने हाथों से प्रिया का मनोहर श्रृंगार किया उनके मुख पर पत्र रचना की दोनों पैरों में महावर लगाया नेत्रों में काजल की पतली रेखा खींच दी तथा उत्तमोत्तम रत्नों और फूलों से भी उनका श्रृंगार किया इसके बाद जब श्री राधा भी श्रीहरि को श्रृंगार धारण कराने के लिए उद्यत हुई उसी समय श्री कृष्ण अपने किशोर रूप को त्याग कर छोटे से बालक बन गए नंद ने जिस शिशु को जिस रूप में राधा के हाथों में दिया था उसी रूप में वे धरती पर लौटने और भय से रोने लगे श्रीहरि को इस रूप में देखकर श्री राधिका भी तत्काल मिलाप करने लगी और बोली हरे मुझ पर माया क्यों फैलाते हो इस प्रकार विशासग्रस्त होकर रोती हुई श्री राधा से सहसा आकाशवाणी ने कहा राधे इस समय सोच न करो तुम्हारा मनोरथ कुछ काल के पश्चात पूर्ण होगा यह सुनकर राधा, श्री राधा शिश्रूपधारी श्री कृष्ण को लेकर तुरंत ब्रजराज की धर्मपत्नी यशोदा जी के घर गई और उनके हाथ में बालक को देखकर बोली आपके पतिदेव ने मार्ग में इस बालक को मुझे दे दिया था उस समय नंद गृहिणी ने श्री राधा से कहा ब्रजभान नंदनी राधे तुम धन्य हो क्योंकि तुमने इस समय जबकि आकाश मेघों की घटा से आच्छन्न है वन के भीतर भयभीत हुए मेरे नन्हे से लाला की पूर्णतया रक्षा की है जो कहकर नंद रानी ने श्री राधा का भली भांति सत्कार किया और उनके सदगुणों की प्रशंसा की इससे बृजभानी नंद ने श्री राधा को बड़ी प्रसन्नता हुई वे यशोदा जी की आज्ञा ले धीरे धीरे अपने घर चली गई राजन इस प्रकार श्री राधा के विवाह की परम मंगलमय गुप्त कथा का यह वर्णन किया गया जो लोग इसे सुनते पढ़ते अथवा सुनाते हैं उन्हें कभी पापों का स्पर्श नहीं प्राप्त होता इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में गोलोक खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलास्व संवाद में श्री राधिका के विवाह का वर्णन नामक सोलहवा अध्याय पूरा हुआ